शिवपुराण रुद्र संहिता देवी अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त नवों अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं जो स्थिर आसन से बैठकर कर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण कूटों से उसके अमृतोपम रस का पान करता है उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं जो हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्चार उच्च स्वर से उच्चारण करता है उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं देवी मुझ नित्य परमेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है उसी को स्मरण कहा गया है अरुणोदय से लेकर हर समय सेव्य के अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है वही सेवन नामक भक्ति है अपने को प्रभु का किंकर समझकर, कर हृदयामृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास से कहा गया है अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि सोलह उपचारों का जो समर्पण करना है उसे अर्चन कहते हैं मन से ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक आठों अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है उसे वंदन कहते हैं ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है वह सब मेरे मंगल के लिए ही है ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्ति का लक्षण है मंगला मंगलम यद योती स्वरोही में सर्वम तन मंगला ये विश्वास सख्य लक्षणम देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्ही को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचाकर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है ये मेरी भक्ति के नौ अंग हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं इनमें ज्ञान का प्राकट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय है मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं जैसे बिल्व आदि का सेवन आदि इनको विचार से समझ लेना चाहिए प्रिय इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है यह ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी राशि है यह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है देवेश्वरी तीनों लोकों और चारों युगों में भक्त के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है कलयुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है त्रैलोक भक्ति सदृश पंथा नास्थी सुखाव चतुर चतुर्युगेशु देवेश कलौतु सु विशेषतः